नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष डॉक्टर प्राची अरोरा उपस्थित हैं आप होम्योपैथिस्ट हैं और पिछले सात सालों से आप हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ तो डॉक्टर प्राची अरोरा जी से हम लोग बात करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्राची जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ जी जी जी और मैं चाहूँगा की मतलब पहले कोई प्लान नहीं था होम्योपैथी करने का बट बिकॉज मैं घर से ज़्यादा दूर पढ़ने नहीं जा सकती थी जहाँ मैं रहती थी वहीं पे ही बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉलेज था तो मैंने एडमिशन लिया एंड मेरे ट्वेल्थ में मार्क्स अच्छे थे तो मुझे एकेडमिक कवर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं गई <laughs> बट जब मैंने कर लिया उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्यों ये फील्ड चूज की बट आज मुझे प्राउड होता है द टाइम ऑ होम्योपैथिक डॉक्टर चलिए so, बहुत अच्छी बात आपने बताया और अच्छा मिस्ट्री भी है <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप होम्योपैथी का जो आ, जब पढ़ते थे आपको क्यों अच्छा नहीं लगता था <laughs> मतलब है? मुझे ये हमेशा लगता था कि ये मुझे आ, इत, कि हम पढ़ते हैं बिकॉज हमारा करियर सेट होना चाहिए हम फाइनेंशियली जल्दी हो, सक्सीड हाँ, होना चाहिए हो लाइफ में हाँ. और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे थे और जो एमबीबीएस कर रहे थे उनसे जब मैं कंपेयर करती थी, थी तो मुझे थोड़ी सी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आती थी तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं उनका जो सक्सेस रेट है और मेरा जिस ड्यूरेशन में होना चाहिए वो स्लो है तो मुझे थोड़ा सा वो चीज़ में मैं अपने आप को लैकिंग फील करती थी इसीलिए आपको थोड़ा हाँ थोड़ा सा, सा मुझे नर्वसनेस थी बट जैसे जैसे मैं इस फील्ड में डीपली गई मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की मैंने लोगों को ठीक करना शुरू किया mm -hmm. तो आज जो मेरे पास पेशेंट्स हैं जो रिजल्ट्स हैं उनके इफ़ आई विल कंपेयर माई सेल्फ विथ अदर एमबीबीएस डॉक्टर और द लाइक स्टूडेंट्स और माय बैचमेट्स वो हैव डन इंजीनियरिंग आई एम थिंकिंग माई सेल्फ क्वाइट सुपीरियर बेसिकली आई एम इंटरनली सैटिस्फाइड विच वर्क वाट आई एम डूइंग फॉर द पब्लिक डॉक्टर प्रांचनी बात ही अच्छी बात है आपने बताया क्योंकि कभी कभी हम लोग जो हैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं फाइनेंशियली स्टेबल रहना चाहते हैं या अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं हमारी कब पूरी होगी इस चिंता में हम थोड़ा सा लो फील करते हैं जैसे आपके साथ भी।, भी हुआ लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि ये जो प्रोफेशन है ये एक नॉबल प्रोफेशन है जो लोगों को दर्द में दुख में असाह में मदद करता है तो ये एहसास होने लगा तो फिर आपको लगता है कि फिर दुनिया में अगर किसी का दुख दर्द अगर कम कर सकती हूँ मैं तो मुझसे अच्छा कौन हो सकता है ना तो एक भगवान है जो दूसरों के दुख दूर करता एक आप है <laughs> तो निश्चित तौर पे नेस्ट गॉड करके लोग आपको याद करते हैं तो वो जो फीलिंग है वो जो ग्रेटनेस है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशन को मेडिकल प्रोफेशन को चाहे किसी भी पेटी में हम हैं तो हमें एक ग्रेटनेस का फीलिंग देता है और वो फीलिंग्स चाहे दूसरे किसी भी करियर में नहीं हो exactly. सकता hmm. तो ये बहुत ही अच्छा आपने बाद में जब डीप स्टडी करने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया तो आपको ये एहसास होने लगा और अभी अच्छा हाँ, मतलब feel कर मतलब मुझे फील होता है कि मैं जो वर्क कर रही हूँ नोबल वर्क उसकी blessings मुझे मिल रही हैं। मिल रही है।, है सही बात है चलिए प्राची जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि होम्योपैथी में, में ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें अच्छा लगे सुन के <laughs> बहुत सारी चीज़ें जी जी जी क्या क्या है कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो मतलब पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं वो कई जगह जाते हैं लाइक स्किन डिसीजे ज्वाइंट पेंस स्किन डिसीजेज इसमें सबसे ज्यादा हाई कैटेगरी में आती हैं बिकॉज hmm. एलोपैथ्स के पास इसका ट्रीटमेंट लाइक क्यूरेटिव नहीं है टेम्परे दे विल गिव रिलीफ एंड अगेन जब वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं पेशेंट्स फिर से वो डिसीज रिकर होती है बिकॉज hmm. जो म्यासमेटिक बैकग्राउंड की थ्योरी हमारी होम्योपैथी के पास है एलोपैथ्स डोंट हैव हमारी बॉडी में जितनी भी डिसीजेज होती हैं वो सेंटर टू पेरीफेरी ठीक होती है, होती है। mm -hmm. और जितनी हम डिसीजेज़ को पेरीफेरी से सप्रेस करेंगे बाई मीन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरनल ट्रीटमेंट और अइंटमेंट्स इट विल अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स तो जनरली देखा जाता है कि किसी को अगर स्किन डिसीज़ होती है और वो एलोपैथ्स के पास जाते हैं तो उनको ऑइंटमेंट्स एंड टैबलेट्स देते हैं पेशेंट कंटिन्यू वो ट्रीटमेंट में बहुत सालों तक रहता है देन दैट डिसीज विल अफेक्ट स्टार्टिंग अवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी टू विल अटैक द रेस्पिरेटरी और लंग तो अस्थमैटिक अटैक्स ज्वाइंट पेंस विच आर मोर डेंजरस स्किन में आपको कोई भी ट्रीटमेंट अगर बीमारी हुई है तो वो बाहर से ही आपको ठीक करनी ताकि वो चले जाए mm -hmm. उसको सप्रेस नहीं करनी ये ट्रीटमेंट एलोपैथ्स के पास नहीं है Mm -hmm. इसमें होम्योपैथी में ही वो कैपेबिलिटी है वो पावर है कि वो डिसीज़ को फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी ठीक करेगा तो बहुत सारे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं स्किन डिसीजेस के mm -hmm. उनको अल्टीमेटली रिलीफ होम्योपैथी से मिलता है एक्जिमा के केसेस में mm -hmm. के केसेस में mm -hmm. जॉइंट डिसीज हो गई हैं हेयरफॉल तो इसमें जब सक्सेस रेट मिलता है और उसमें जब पेशेंट सेटिस्फाइड होता है hmm. तो देट इज़ मराकल जी डॉक्टर प्रासी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है होम्योपैथी का अपना एक तरीका है ट्रीटमेंट करने का और थोड़ा सा यूनिक ट्रीटमेंट है जो इंटीरियर अंदर से जो है आदमी को ठीक कर देता है ये आपने बताया और यहाँ पर जो जैसे स्किन डिजीज़ की बात हो बाकी सब चीज़ें जो हैं आउटर मेडिसिन वगैरह दे के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ये होम्योपैथी में शायद वो पूरा एक हिस्ट्री लेकर फिर उसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है जो थोड़ा सा हटके हैं और इसमें एक बार अगर व्यक्ति को उसकी काउंसलिंग बराबर हो जाती है उसकी हिस्ट्री पता चल जाता है और कॉज पर काम होना शुरू हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल ही परमानेंटली अच्छी exactly. तरह से ठीक हो जाता है ये आपने बताया जो होम्योपैथी का अपना एक स्पेशलाइजेशन है जिसके बारे में आपने बताया तो चलिए सुनकर अच्छा लगा हमें बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो okay. ब्रेक में गीत सुनते हैं तो आपको कौन सा पसंदीदा गीत है वो बताइए अगर ओल्ड सॉन्ग्स की बात करें तो कहीं धूप जब दिन जाए कहीं दूर जब जाए साज की दुल्हन चलिए आनंद फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत है राजेश कन्ना पर पिक्चराइज किया गया किशोरदा की खूबसूरत आवाज में अभी आपको सुनाते हैं और खास ये गाना डॉक्टर प्राची के लिए सुनते रहो मे रहो कहीं दूर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 बेरी अपना मन अपना ही होते सहे दर्द पर आए दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन धर जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा किशोर दा का गीत आप सुन रहे थे और बड़ा ही अच्छा खूबसूरत गीत है और ये गीत को जितनी बार भी आप सुनेंगे उतना रिफ्रेश फील करेंगे आनंद आएगा बहुत आनंद आया होगा आपको चलिए आपकी और ख़ुशी को थोड़ा सा रेजअप करते हैं और होम्योपैथी में क्या ऐसा कुछ टॉनिक है जो हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो सके जल्दी से व्यक्ति हाँ जी आजकल तो <laughs> काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है होम्योपैथी अच्छे अच्छे कंपनीज ओपन हो चुकी हैं जिन्होंने खुद के ब्रांड्स डेवलप किए हैं mm. तो एक जनरल अगर आप पूछें तो आई विडवाइज फॉर अल्फ़ा विथ चिंगसिंग कॉम्बिनेशन विच विल हेल्प टू इनक्रीज द एपेटाइट एंड ओवरऑल हेल्थ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन इसी का एक कॉम्बिनेशन मिलता है अल्फा जी माल्ट विच इज़ यूज फॉर चिल्ड्रेन फॉर इंक्रीजिंग देयर मेमोरी पावर लर्निंग कैपिलिटीज इसके रिजल्ट अच्छे हैं और जो थोड़े से फिफ्टी प्लस में हैं मेरे जैसे उनका क्या हाल है उनको कैसे जल्दी से आ, ताकत मिले? <laughs> उनके लिए भी बहुत सारे सिरप्स अवेलेबल हैं अच्छा। बट जो बेसिक कंटेंट्स है उसमें हम अल्फा एंड जिंक्सन ये दो चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये दोनों एक ही सिरप में आता है हाँ जी उसके बेस अलग रहते हैं लाइक कई माल्ट बेस में आते हैं कोई प्लेन सिरप में आते हैं अब जैसे किसी को शुगर की हिस्ट्री है तो शुगर फ्री सिरप्स भी आते हैं तो हर एज के हिसाब से एज ग्रुप के हिसाब से अवेबिलिटी है सिरप्स की अच्छा कुछ ऐसे मेडिसिन नहीं है जो शुगर के दाने जैसे जो गोलियाँ होम्योपैथी का वैसे कुछ नहीं है जो आप खा लें और ठीक हो जाए हेल्दी वेल्दी रहे वो तो फिर आपकी कंप्लेंट्स क्या हैं उसके ऊपर अच्छा, अच्छा। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आप जो कंप्लेंट्स बताएंगे बिकॉज होम्योपैथी इज टोटली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन अगर दो ट्विंस होते हैं तो वो भी सेम उनका भी जेनेटिक मटेरियल अच्छा, अलग होता है तो इसीलिए होम्योपैथी की यही स्पेशलिटी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटर है कि डॉक्टर से मिलिए आप अपनी पूरी डॉक्टर आपकी केस ट्रेकिंग लेगा एंड देन अ पर्टिकुलर मेडिसन्स विल कम और वो आपके मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे वर्क करेगी नहीं केस हिस्ट्री मना क्या मुझे पूरा हिस्ट्री लिख के आना पड़ेगा नहीं नहीं वो डॉक्टर आप अच्छा, आपसे पॉइंट पूछेंगे हाँ और उस बेसिस पे फिर मेडिसिन डिसाइड होगी जो आपको आ, एक बेटर फीलिंग देगी तो मेडिसिन जो बेस्ट लेवल पे काम करती है वो कैसे पता चलता है पेशेंट खुद बताता है कि आई एम फीलिंग नाउ बेटर वो बेटरमेंट लाइक इन टर्म्स ऑफ स्लीप इन टर्म्स ऑफ एपेटाइट नींद अच्छी आएगी भूख अच्छे से लगेगी डाइजेशन पार्ट अच्छा होगा तो ये बेटरमेंट पॉइंट्स हैं वो जब पेशेंट बताएगा तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि हाँ जो मैंने मेडिसिन दिया है दैट इज वर्किंग वेल इसके साथ आजकल हम कोई सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स जो तो होम्योपैथिक में भी अवेलेबल है अच्छा होम्योपैथी में भी ये सारी चीज़ें हाँ, हाँ जी अच्छा अच्छा चलिए तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि होम्योपैथी में भी सप्लीमेंट्स आपको मिलते हैं जिसका आप सेवन करके और बहुत जल्दी जो है अपने आप को रिकवर कर सकते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा क्या मेंटली जो कुछ लोग डिस्टरबेंस रहते हैं जैसे ओलोपैथी में देखेंगे जो भी नींद की गोलियां हैं पेन रिलीवर गोलियां हैं वो अल अल अल्प्रापना अल ऐसे कुछ कैटेगरीज आते हैं वो लोगों को नींद दिया जाता है उससे खाते हैं हाँ और वो कंटिन्यू खाते हैं तो क्या ऐसा कुछ है होम्योपैथी में भी कि उनको मेंटली वो ठीक रहे और मेडिसिनस बंद हो जाए उनके हाँ जी बिल्कुल है बहुत सारी होम्योपैथी तो में भी कंटिन्यू लेनी पड़ेगी नहीं निको? क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो पॉजिटिव फैक्टर को डिटेक्ट करती है थ्रू केस टेकिंग कि क्यों जनरेट हुई है फैमिली फैमिली या कोई जेनेटिक बेसिस था या उसकी लाइफ में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है हुँ, हुँ, मेंटली कहीं वो हर्ट हुआ है तब से वो डिसीज़ डिसीजराइज हुई है तो यही सारे पॉइंट हमको डीप केस टेकिंग से पता चलते हैं हुँ, हुँ, और उस बेसिस पे जब हम मेडिसिन देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म दूसरी एंटीसाइकॉटिक मेडिसिन देने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक पर्टिकुलर कोर्स के बाद पेशेंट हेल्दी फील करके एक प्रॉपर लाइफ जी सकता है जी जी डॉक्टर प्राची जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे यही थोड़ा सा क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि ओलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते लेते रहते लेते रहते हैं जिंदगी भर उसको वो गोली खाएगा तो ही नींद आएगा नहीं तो नहीं आएगा वो सिचुएशन होम्योपैथी में शायद कम हो जाएगी उनकी हाँ और केस हिस्ट्री प्रॉपरली अगर पता चल जाता है तो कम टाइम में वो बेटर रिकवरमेंट भी फील करेगा और मेडिसिन से भी दूर हो जाएगा है ना तो प्राची जी मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया होम्योपैथी के बारे में और मैं चाहूँगा कि आप बीच बीच में आते रहें ताकि हमें नॉलेज मिलता रहे और आपसे नॉलेज गेन करते रहें हम होम्योपैथी के बारे में और अभी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आप उन सभी लोगों को जो सुन रहे हैं इस वक्त उनके लिए क्या बताना चाहेंगे बहुत सारे डिजीजेस आज की तारीख में लाइफ चेंजेस के कारण है तो मैं यही सब मतलब ये मैसेज देना चाहूँगी कि फर्स्ट वन हैज़ टू करेक्ट अपनी लाइफ स्टाइल वन हैज़ टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वन हैज़ टू मेंटेन अ रूटीन अगर एक पर्सन अपनी लाइफ में ये बेसिक मिनिमम चीज़ फॉलो करता है तो मैक्सिमम डिसीजेज uh, आएंगी ही नहीं बॉडी को अफेक्ट ही नहीं करेंगी सो वन शुड करेक्ट द लाइफ एंड ईटिंग पैटर्नस आर्ट ऑफ लिविंग चलिए प्राची जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हमें अच्छा रहना है तो आर्ट ऑफ लिविंग को अपनाना है अपने जीवन में और देखना है कि डिजीज को प्रॉपरली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी केस हिस्ट्री जो है या अपनी जो इतिहास है वो ठीक से बताएँ ताकि आपको डायग्नोज करने में डॉक्टर को आसान हो और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी इलाज असंभव है संभव सब कुछ है बस प्रॉपरली एक बार उसकी जांच ठीक से हो जाए तब चीज़ें आसान हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर प्राची को सुनने के बाद समझ गए होंगे कि आपको कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है क्या क्या चीज़ें बताना है और कैसे अपना प्रिकॉशन करना है तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार डॉक्टर प्राची जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं उनके इस कार्य के लिए और आप सभी लोग भी हेल्दी वेल्दी रहें होम्योपैथियों को अपने लाइफ में अपनाएं और खुश रहें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो अपने आलंत किरण 是